ईश्वर पाप युक्त पाप करने वाला वह वा पाप में करने वाला कभी नहीं होता क्योंकि वह स्वभाव अर्थात त्रैकाल है भूत भविष्यत तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत जानता है महाविद्वान है कि जिसकी विद्या का अंत कोई भी नहीं ले सकता मनीषी सब जीवों के मन की वृत्तियों को जानने वाला है सबके मन का दमन करने वाला है या सबका अंतर्यामी है परिभू जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है वह दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला है स्वयं भू जो स्वरूप है जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि व मरण नहीं होते जिसका आदि कारण उत्पादक कोई नहीं किंतु वही सबका कारण माता पिता है और अपने सामर्थ्य से सदा वर्तमान रहता है वह परमात्मा शाश्वतीभ्य सनातन अनादि स्वरूप अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित समाभ्य अपनी प्रजाओं के सब सुखों के लिए जो प्रजा की उसके सामर्थ्य में सदा वर्तमान है भाव से या, या सत्य विद्या जो चार वेद उनका उपदेश किया है अथवा वेद द्वारा सब पदार्थों की पदार्थों को विशेष कर बनाया है इसी प्रकार परमेश्वर जब जब सृष्टि को रचता है तब तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि के आदि में सब विद्याओं से युक्त वेदों का उपदेश करता है और जब-जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब तब वेद उसके जान में सदा बने रहते हैं सह वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है भावार्थ हे मनुष्यों जो अनंत शक्ति युक्त अजन्मा निरंतर सदा मुक्त न्यायकारी निर्मल सर्वज्ञ सबका साक्षी नियंता अनादि स्वरूप ब्रह्म कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द अर्थ और उनके संबंध को जनाने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न हुए और न धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ हो इसलिए इस ब्रह्म की सदैव उपासना करो इति वेद स्वाध्यायः